तीसरा प्रश्न जीवन इतना प्यारा क्यों है हर एक वस्तु व्यक्ति सृष्टि व्यक्त अव्यक्त भी रंग नाद गति रुचि कलह भी भगवान इसका स्मरण करने से भी हृदय भर आता है आंसू बहते है, सांस खिंच जाती बात बंद हो जाती रुदन होता है कुछ बता नहीं सकती भगवान आंख बंद होती है और बैठ जाती हो आनंद भारती जीवन प्यारा ही हो सकता है क्योंकि जीवन परमात्मा है जीवन उस परम प्यारे की अभिव्यक्ति है। वही तो प्रकट हुआ है अनंत अनंत रूपों तुमने मंदिर बना के उसे झुटला दिया क्योंकि उसका मंदिर तो सब तरफ है जहां झुक गए वही उसका मंदिर जहां आंख खोली वहीं उसकी छवि जहां सुनने को राजी हुए वही उसका नाद जो देखो जो सुनो जो चखो सब वही है इसलिए तो उपनिषित कह सके अन्नम ब्रह्म ऐसा वक्तव्य दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं और जब पहली दफा उपनिषितों के अनुवाद किए गए और जब अंग्रेजी में लिखा गया फूड इज गॉड, लोग बड़े हैरान हुए भोजन और भगवान अब अनुवाद भी क्या करो थोड़े चौंकेगी किस तरह का वक्तव्य समझे भी नहीं सीधा सीधा शाब्दिक अनुवाद कर दिया फूड इस गार्ड अन्नम ब्रह्म चूक हो गई इतने महत्व वचनों के सीधे सीधे अनुवाद नहीं होते इतने महत्व वचनों के तो केवल परोक्ष अनुवाद होते ऐसे वचनों को समझाया जा सकता है सीधा सीधा अनुवादित नहीं किया जा सकता ये तो बड़ा महत्वपूर्ण वचन है उपनिषद यह कह रहे हैं कि स्वाद भी लोगे तो उसी का और तो कोई है ही नहीं लेने वाला भी वही है वह जो भीतर बैठा स्वाद ले रहा है वह भी वही है और जिसका स्वाद ले रहा है वह भी वही तुमने तोड़ा एक वृक्ष से नाशपाती पा, का फल नाशपाती में भी वही है तुम में भी वही तुम दोनों भिन्न नहीं हो वह एक ढंग था उसके प्रकट होने का तुम दूसरे ढंग हो उसके प्रकट होने के परमात्मा अनंत रूप में अभिव्यंजित हुआ है ये सारे गीत उसके गायक एक प्यारा तो होगा ही जगत और जीवन लेकिन मैं समझता आनंद भारती की क्या अड़चन है हमें सदियों से सिखाया गया है कि जीवन पाप है हमें समझाया गया है कि जीवन तो हमारे पिछले जन्मों के पापों का फल है प्यारा कैसे हो सकता जिन्होंने भी जीवन को पाप कहा है उन्होंने परमात्मा को पाप कह दिया नहीं समझे वे उपनिषदों के वचन जिन्होंने जीवन को पापों का फल कह दिया उन्होंने परमात्मा के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया इसलिए जो मेरे पास आए जो मेरे पास धीरे दीर, धीरे ध्यान की सीढ़ियां उतर रहे उन्हें तो आज नहीं कल ये अड़चन आएगी जैसा आनंद भारती को आ गई एक दिन ऐसा होगा अचानक सुबह जागकर तुम पाओगे कि सारा जगत अपूर्व रूप से प्रीति कर है, सारा जीवन उसके नाद से भरा है उसी की बीना बज रही वही गाता है पक्षियों में वही बहता है सरसरताओं में वही सागर में उत्तुंग लहरें उठाता है वही चांद तारों में झांकता है जुगनू से लेकर सूर्जों तक उसी का प्रकाश है पापियों में भी वही बैठा है उतना ही जितना पुण्यात्माओं में रत्ती भर कम नहीं रावण में तुम सोचते हो राम कम है उतने ही राम रावण में है जितने राम में जरा भी भेदभाव नहीं भेदभाव हो ही नहीं सकता यह दूसरी बात है कि रामलीला के लिए दो हिस्सों में बंटना जरूरी है तुम सोचते हो कि रावण के बिना रामलीला हो सकेगी कैसे होगी सहारा ही गिर जाएगा के बिना राम हो सकेंगे तुम सोचते हो असंभव जरा लिख के देखो कोई कथा राम की रावण को छोड़ दो सिर्फ राम ही राम की कथा लिखो तुम खुद ही पाओगे बिल्कुल बेस्वाद हो गई कुछ रस ना रहा कुछ अर्थ ना रहा खड़े हैं धनुष मान ली खुद भी थक जाएंगे तुम भी थक जाओगे बैठी है सीता मैया और बैठे रामचंद्र जी ना कोई चोरी ले जाता ना कोई घटना घटती जरा एक आध दफे किसी गांव में रामलीला तो करके देखो बिना रावण के पहले दिन लोग आएंगे फिर दूसरे दिन लोग आना बंद हो जाएंगे ये सारी क्या है सजा है दरबार बैठे रामचंद जी लोग ही पूछ लेंगे खड़े हो गए कि अब रामलीला कब शुरू होगी ये क्या हो रहा है जीवन की अभिव्यक्ति द्वंद्व में जीवन द्वंदात्मक डायलैक्टिकल है इसलिए यहां प्रकाश है और अंधेरा है जन्म है और मृत्यु है अच्छा है और बुरा है सफेद है और काला है सुंदर है और कुरूप है राम है और रावण है जो जानते हैं वे कहेंगे दोनों में उसका ही खेल है और जो ऐसा जान ले फिर उसे अड़चन नहीं रह जाती फिर जीवन बड़ा प्यारा लगेगा फिर तो जीवन में तुम्हें सब जगह सौंदर्य का अनुभव होगा क्योंकि उसकी छाप पाओगे जगह जगह उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ेगी दिल है फिर की बहारों में फिक्र ए तुबा के साख सारों में हाय मधोस रात का अफसू मैं जमी पर हूं रूह तारों में जरा समझ आएगी तो तुम जमीन पर ना रह जाओगे जमीन पर भी रहोगे और तुम्हारी रूह तारों में होगी तुम फैलने लगोगे तुम्हारी आत्मा विराट होने लगेगी तुम में कमल खिलने लगेंगे तेरे गीतों की ले अरे तोबा यह तरब, यह निसात और यह लोच क्यों न दुनिया पिघल के बह जाए एक जरा तू ही अपने दिल में सोच एक ही तू रागनी में है मधोस एक ही तू गुम है मस्त तानों में थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में जरा तुम खुलो जरा तुम जाग कर देखो जरा अपने तथा कथित साधु संन्यासियों से दी गई शिक्षा को हटाकर रखो एक किनारे फिर से आंख खोलो फिर से पहचान लो प्रकृति की और तुम चकित हो जाओगे एक ही तू रागनी में है मधोस एक ही तू गुम है मस्तानो में थम गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में सब तरफ गीत घेर लेगा, कि तुम उड़ने लगोगे आसमानों में कि तुम डरने लगोगे कि तुम घबरा जाओगे कि यह क्या हुआ जाता है इतना सौंदर्य और इतना अनायास बरस उठे जैसे बूंद में आ जाए सागर आनंद भारती ठीक ही पूछती है मस्त हो रही है आनंद मग्न हो रही है इतनी मस्त हो रही है कि पहले आगे बैठती थी अब उसको पीछे बिठाना पड़ता है क्योंकि आगे बैठे बैठे वो मस्त होने लगती थी इससे दूसरों को बाधा शुरू हो जाती थी हंसने लगती बेवजह वजह से हंसो तो ठीक कि मैंने कोई कहानी कही कि कोई चुटकुला कहा कि तुम हंसो तो ठीक मगर आनंद भारती इतनी देर रुकती ही ना कि मैं चुटकुला कहूं पहले ही हंस देती मान के ही चलती कि कहूंगा ही कहते ही होऊंगा क्या रुकना तो बेचारी को पीछे बैठना पड़ रहा है एक मस्ती आ रही एक आनंद भाव आ रहा है आसमानों में उड़ी जा रही तो लगेगा जीवन इतना प्यारा क्यों है उत्तर में क्या दू जीवन प्यारा है कुछ और किया नहीं जा सकता जीवन सदा से प्यारा है सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पर्दे थे पर्दे खिसकने शुरू हो गए तुम्हारी आंख पर सिद्धांतों का जाल था जाल टूटना शुरू हो गया जाली टूटनी शुरू हो गई और मेरा काम यहां क्या है तुम्हारी आंख की धूल थोड़ी साफ करूं तुम्हारी आंख से थोड़ी धूल पहुंचू ताकि आंख दर्पण बन जाए और चीजों का प्रतिबंध वैसा बनने लगे जैसी चीजें हैं तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी हृदय को मोहती है प्रणय संगीत जैसी नयन को सोहती है सपन के मीत जैसी तुम्हारे रूप जैसी वसंती धूप जैसी मधु स्मृति सी रसीली शरद की चांदनी चांदनी खिल रही है तुम्हारे हास जैसी उमंगें भर रही है मिलन की आस जैसी प्रणय की बाह जैसी अलग की छांह जैसी प्रिय तुमसी सी लजीली शरद की चांदनी है हुई है क्या न जाने अनोखी बात जैसी भरे पुलकन वदन में प्रथम मधुरात जैसी हंसी दिल खोल पूनम गया अब हार संयम वचन से भी हटीली ली शरद की चांदनी तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नसीली शरत की चांदनी अस्तित्व तो, तो बड़े ही प्रीति कर सौंदर्य से भरा है यहां तो चांदनी ही चांदनी यहां तो चांद ही चांद है यहां सब शीतल है सिर्फ तुम उत्तप्त ना रह जाओ तुम्हारा ताप जरा कम हो ध्यान और क्या है तुम्हारे ताप को कम करने की प्रक्रिया है। तुम्हारा तापमान थोड़ा नीचे गिराने का उपाय है। लोग बड़े उत्तप्त थे, लोग बड़े जरग्रस्त थे लोग विक्षिप्त थे हजार हजार वासनाओं ने उन्हें उत्तप्त किया है उनके चित्त में बड़ी आपाधापी है शांति का क्षण ही नहीं आता विश्राम की घड़ी ही नहीं आती रुके पाओ तो मिलेगा मगर पैर रुकते ही नहीं और गांव मिलता नहीं रुको तो मंजिल अभी है यही है मगर तुम हो कि दौड़े चले जाते हो तुम है कि भागे चले जाते हो तुम सोचते हो कि जितनी तेजी से दौड़ूंगा उतनी जल्दी पहुंचूंगा तुम जितनी तेजी से दौड़ोगे उतने दूर निकल जाओगे क्योंकि मंजिल वहां है जहां तुम हो मंजिल कहीं और नहीं परमात्मा यहां है यही मेरी उद्घोषणा है परमात्मा अभी है यही मेरी देशना है अभी और यही कल पर मत टालना और तब अचानक तुम्हारी आंख से पर्दा उठ जाएगा कल का पर्दा तुम्हारी आंख पे पड़ा है तुम कहते हो कल होगा कल होगा और इस जिंदगी के कल चुक जाते हैं तो तुम कहते हो अगली जिंदगी में होगा फिर कल और अगर अगली जिंदियों के कल भी चुक जाते हैं तो तुम कहते हो परलोक में होगा और आगे का कल मगर तुम कल पर टाले जाते हो तुमने कल परमात्मा को टाल के परमात्मा को झूठा कर दिया परमात्मा अभी यही इसी क्षण तुम्हारी आंख से जरा घूंघट सरके हटाओ बुरके हटाओ ये घूंघट और घूंघट है क्या व्यर्थ के विचार जो सदियों सदियों में तुम्हारे सिर पर थोप दिए गए तुम्हारी खोपड़ी में शास्त्र भरे पड़े इसलिए सत्य प्रकट नहीं हो पाता गोरख देखते हो बार बार कहते हैं पंडित पढ़ के तो खूब देख लिया अब रह के देख हम रहता का साथी कि हम तो उनके संगी साथी हैं जो रह रहे हैं जियो परमात्मा को प्रार्थनाएं बहुत हो चुकी परमात्मा को खाओ परमात्मा को पियो परमात्मा को ओढ़ो परमात्मा को पहनो परमात्मा में जागो परमात्मा में सो जियो परमात्मा को हो चुकी प्रार्थनाएं बहुत पूजाएं बहुत अर्चन हवन यज्ञ बहुत हो चुके उनसे कुछ भी नहीं हुआ जियो अन्नम ब्रह्म स्वाद लो भोजन भी करो तो याद रखना वही है किसी से बात करो तो याद रखना वही है धीरे धीरे पहचान सघन होगी धीर धीरे धीरे प्राण उसके सौंदर्य से अभिभूत होंगे वह प्यारा दिखाई पड़ेगा वेणी में तारक फूल गूंत निशी ने मेरा श्रृंगार किया राका शशि ने बन शीश फूल छवि का मोहक संसार दिया उषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग समार गई मैं तो उन पर बलिहार गई बिन मांगे प्यार दुलार दिया सम्मान और सत्कार दिया रह गई मुक्त रह गई मुक्ति करबद्ध खड़ी मैंने बंधन स्वीकार किया वे हार हार कर जीत गए मैं जीत जीत कर हार गई मैं तो उन पर बलिहार गई उनकी छाया में पली सदा उनके पीछे ही चली सदा उनके ही जीवन मंदिर में मैं मोम दीप सी जली सदा मैं उनको पाजक भूल गई अपने को स्वयं बिसार गई मैं तो उन पर बलिहार गई कब चाहा प्यार दुलार मिले फूलों का मृदु गलहार मिले पूजा अर्चन ही दे रहा बस पूजा का अधिकार मिले उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तनमन सब कुछ वार गई मैं तो उन पर बलिहार गई कहां खोजने जा रहे हो बलिहार होना हो तो इसी क्षण हो जाओ क्योंकि वह मौजूद है उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तनमन सब कुछ वार गई मैं तो उन पर बलिहार गई मैं उनको पाजक भूल गई अपने को स्वयं बिसार गई मैं तो उन पर बलि हार गई वे हार हार कर जीत गए मैं जीत जीत कर हार गई मैं तो उन पर बलि हार गई ऊषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग संवार गई मैं तो उन पर बलि हार गई परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिससे तुम्हारा कभी मिलन होगा परमात्मा इसी अस्तित्व का दूसरा नाम है मिलन हो रहा है लेकिन तुम्हारी भ्रांत धारणा कि परमात्मा कोई व्यक्ति है कि मिलेगा कहीं राम के रूप में कि मिलेगा कहीं कृष्ण के रूप में कि क्राइस्ट के रूप में कि बुद्ध के रूप में कि महावीर के रूप में इसी से तुम भटके हो इसलिए मिलना नहीं हो पा रहा है तुम्हारी धारणा अर्चन बन रही परमात्मा सामने खड़ा लेकिन तुम कहते हो जब तक धनुष्बाण हाथ ना लोगे तब लग झुके ना माथ माथा हमारा झुकने वाला नहीं पहले धनुष बाण लो हाथ तुम्हारी शर्तें हैं तुम्हारी छोटे छोटे लोगों की शर्तें तो ठीक है ये तुलसीदास का वचन परमात्मा व्यक्ति नहीं परमात्मा समझती है परमात्मा इस सारे अस्तित्व का जोड़ मात्र और तब अद्भुत रस धार बहती क्योंकि जहां जाओ उसी से मिलना हो जाता फिर जगत फिर जीवन बहुत प्यारा है और जब जीवन ऐसा प्यारा है तभी समझना कि धर्म का तुम्हारे जीवन में आविर्भाव हुआ सूत्रपात हुआ धर्म की पहली बूंद पड़ी आनंद भारती शुभ हो रहा है इसको चिंता मत बनाना संदेह मत करना प्रश्न मत उठाना इसमें डूबना और गहरे डूबना परमात्मा सौंदर्य है परम सौंदर्य है जहां सौंदर्य दिखाई पड़े समझना उसी की पदचाप सुनाई पड़ी परमात्मा संगीत है परम संगीत है जहां नाथ का हो जानना वही गुनगुनाया परमात्मा प्रकाश है फिर चाहे दिए का हो और चाहे चांदारों का जहां प्रकाश दिखाई पड़े उसी को पहचानना परमात्मा चैतन्य है फिर चाहे तुम्हारे भीतर हो चाहे तुम्हारे बच्चे के चाहे तुम्हारे पड़ोसी के परमात्मा जीवन है फिर तुम्हारा जीवन हो कि पक्षी का कि पशु का कि पौधे का परमात्मा को उसकी अनंत भाव भंगीमाओं में पहचानो कितना विराट मंदिर उसने दिया है जिसका चंदोबा आकाश है कितना विराट मंदिर उसने दिया है जहां रोज रात दिवाली कितने दिए जलाता है वैज्ञानिक गिनती नहीं कर पाए हैं अभी तक तुम खाली आंख से जो गिनती कर सकते हो तारों की वो तीन हजार से ज्यादा नहीं होती वैज्ञानिक जो गिनती करते हैं वो थक गए गिनती करते करते चार अरब तारों की गिनती हो चुकी मगर ये सब शुरुआत है अभी तारे और हैं अभी और हैं, जितना वैज्ञानिक गिनती करते जाते हैं लगता और आगे और आगे कोई अंत नहीं मालूम होता रोज रात दिवाली होती और कैसे अंधे लोग है? कोई देखते नहीं दिवाली को रोज सुबह उसकी होली होती कितनी गुलाल उड़ती कितने फूल खिलते कितनी सुगंध छटती कितना इत्र बिखेरा जाता मगर लोग अंधे रोज सुबह उसकी सहनाई बचती कितने कितने कंठों से मगर लोग बहरे। जीसस ने बार बार कहा है अगर आंख हो तो देख लो अगर कान हो तो सुन लो क्या तुम सोचते हो जीसस बहरों और अंधों के किसी आश्रम में बोल रहे थे जीसस तुम ही जैसे लोगों से बोल रहे थे जिनकी आंख भी थी कान भी थी लेकिन ना तो आंखें देखती हैं और न कान सुनते आंखें बड़ी सीमित हो गई बड़ा छुद्र देखती कान भी बहुत सीमित हो गए बड़ा छुद्र सुनते मैं तुम्हें सिखाता हूं संवेदनशीलता तुम्हारी प्रत्येक इंद्री गहन रूप से संवेदनशील हो जाए तुम्हारी प्रत्येक इंद्री अपनी परिपूर्णता से संवेदनशील हो जाए तुम्हारी प्रत्येक इंद्री ऐसी जल उठे जैसे मसाल जले दोनों ओर से एक साथ और तब सारे अनुभव उसके ही अनुभव है जीवन निश्चित ही प्यारा है